लेखक आचार्य मनोज पांडे पांडेय भौतिक अग्नि से जीवन में प्रथम अध्याय नवम मंत्र भाष्य इस मंत्र में यजमान और भौतिक अग्नि के कर्म का उपदेश किया गया है यक्षता पदार्थ है ऋत्विंग मनुष्य तुम जो अग्नि से बढ़ा हुआ अहनुतम कुटिल तरहित होम के योग्य पदार्थ को धारण करना उसको बढ़ावो किंतु किसी समय में माहवार माह मा, उसका त्याग मत करो तथा यह ते तुम्हारा यज्ञ यज्ञमान भी उसी यज्ञ के अनुष्ठान को माहवार न छोड़े इस प्रकार लोग कर्ण एक तो ऊपर को होना दूसरा नीचे को तीसरी चेष्टा से अपने अंगों को संकोड़ना चौथा उनका फैलाना चलना फिरना आदि इन पांच प्रकार के कर्मों से हवन के योग्य जो द्रव्य हो उसको अग्नि में यचंताम हवन करो वे जो हवन किया हुआ द्रव्य है उसको विष्णु जो व्यापनाशील सूर्य है वे अपहतम वृक्ष दुर्गंध आदि दोषो का नाश करता हुआ उत अत्यंत वायु की शुद्धि अथवा सुख की वृद्धि के लिए क्रमता चढ़ा देता है भावार्थक जब मनुष्य परस्पर प्रीति के साथ कुटिलता को, को छोड़कर शिक्षा देने वाले के शिष्य के विशेष ज्ञान और क्रिया से भौतिक अग्नि की विद्या को जानकर विद्या की सिद्धि के द्वारा सब शत्रु दारिद्र्य और दुख से दारिद्र सब सुखों को प्राप्त होते हैं इस प्रकार विष्णु अर्थात व्यापक परमेश्वर ने सब मनुष्यों के लिए आज्ञा दी है जिसके पालन करना सबको सर्वथा उचित है यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कार्य वा को कहते हैं आजकल यज्ञ शब्द अग्निहोत्र हवन वैज्ञ के लिए रूढ़ हो गया है अतः पहले अग्निहोत्र वादेव पर विचार करते हैं अग्निहोत्र में प्रयुक्त अग्नि शब्द सर्वज्ञात है होत्र वह प्रक्रिया है जिसमें अग्नि में आहूत किए जाने वाले चार प्रकार के द्रव्यों की आहुतियाँ दी जाती हैं। यह चार प्रकार के द्रव्य हैं गोधरित केसर कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थ मिष्ट पदार्थ शक्कर आदि शुष्क फल व मेवे आदि तथा औषधिया वनस्पत्तियाँ जो स्वास्थ्य होती है अग्निहोत्र का मुख्य प्रयोजन इन सभी पदार्थों को अग्नि की सहायता से सूक्ष्म बनाकर उसे वायुमंडल व वा सुदूर आकाश में फैलाया जाता है हम सभी जानते हैं कि जब कोई वस्तु जलती है तो वे सूक्ष्म परमाणुओं में परिवर्तित हो जाती है परमाणु हल्के होते हैं अतः वे वायुमंडल में सर्वत्र व दूर दूर तक फैल जाते हैं वायुमंडल में फैलने से उनका वायु पर लाभप्रद प्रभाव होता है जिस प्रकार दुर्गंधयुक्त वायु स्वास्थ्य के लिए हानि हानिप्रद मन के लिए अप्रिय होती है उसी प्रकार से ऐसी गोघर कस्तूरी आदि नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों के जलने से वायु का दुर्गंध दूर होकर वे सुगंधित स्वास्थ्य प्रद रोग हो जाती है इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप यज्ञ से पूर्व की वायु के गुणों में वृद्धि होकर वे स्वास्थ्य रोग निवारक वर्षा जल को शुद्ध करने वाली प्रदूषण निवारक वर्षा जल पर आश्रित अन वनस्पतियों को स्वास्थ्य प्रद करने यहाँ तक कि अच्छी संतानों को जन्म देने में भी सहायक होती है अग्निहोत्र यज्ञ करने के लिए हम घर में एक यज्ञकुंड कुंड का प्रयोग करते हैं, जो तली में छोटा व ऊपर की ओर बड़ा व खुले मुख वाला होता है यह पूरा यज्ञकुंड तीन लोहे व तांबे का बना होता है भूमि खोद कर भी यज्ञकुंड कुंड बनाया जा सकता है आम पीपल गुगल कपूर व पलाश आदि अनेक प्रकार के स्वास्थ्य व पर्यावरण के हित कर की समिधाओं को यज्ञ कुंड के आकार में काटकर उन्हें यज्ञ कुंड में रखा जाता है कपूर को यज्ञ में प्रयुक्त ग्रीताहुति वाली चम्मच में रखकर उसे दीपक के द्वारा प्रदीप्त किया जाता है इस प्रक्रिया को करते हुए वेद मंत्र को बोलकर अग्नि का आधान यज्ञ के बीच समिधाओं में किया जाता है जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो यज्ञ के विधान के अनुसार परिवार का एक व अधिक सदस्य मृत की और कुछ हवन सामग्री व साक्कल्य जिसका वर्णन ऊपर किया गया है को लगभग पांच पांच ग्राम या कुछ अधिक मात्रा में लेकर उसकी आहूतियाँ वेद मंत्रों को बोलकर यज्ञ के अग्नि में डाली जाती हैं, जिससे अग्नि में पड़ वे आहुतियाँ पूर्ण त्याग जल होकर वायुमंडल में फैल जाए जिन मंत्रों को शुद्ध उच्चारित कर आहुतियाँ दी जाती है उनके अंत में स्वाहा बोला जाता है मंत्र बोलने का प्रयोजन यह है कि इससे यज्ञ करने के लाभ यजमान व यज्ञ को विदित हो जाए और साथ ही उन मंत्रों के कंठस्थ हो जाने से उनकी रक्षा व सुरक्षा हो सके इस प्रकार उनसे यूं प्रतिदिन प्रातः व साय सोलह सोलह व अधिक आहुतियां देने का विधान हमारे पूर्वजों व ऋषियों ने किया है इस प्रकार से यज्ञ अग्निहोत्र करने में मात्र दस से पंद्रह या अधिकतम बीस मिनट का समय लगता है इस प्रक्रिया से वायुमंडल शुद्ध हो जाता है यज्ञ की गर्मी से घर का वायु हल्का होकर ऊपर व खिड़कियों रोशनदानों से बाहर चला जाता है और बाहर का शुद्ध व कर वायु घर के अंदर प्रवेश करता है इससे घर में रहने वाले सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा व निरोग रहता है परिवार के किसी भी सदस्य को रोग नहीं होते और यदि किसी कारण से हो भी जाए तो अल्प मात्रा में उपचार करने ऐसी वे शीघ्र ठीक हो जाते हैं घृत एवं यज्ञ सामग्री के अनेक पदार्थ कीटाणुनाशक भी है यज्ञ करने से जल वायु आदि में व घर में यत्र तत्र जो सूक्ष्म महानिकारक कीटाणु छिपे होते हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं शुद्ध वायु मिलने से मनुष्यों का स्वास्थ्य अच्छा होता है व उनके शरीर बलवान रोग मुक्त व स्वस्थ होते हैं यज्ञ करने के अनेक अदृश्य लाभ भी होते हैं जो यज्ञ में वेद मंत्रों के द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाओं के अनुरूप प्राप्त होते हैं ऋषियों ने अपनी गवेशा व अनुसंधान से यहाँ तक कहा कि यज्ञ करने वाले के अगले पुनर्जन्म में यह आहुतियाँ उसको अनेकविध लाभ पहुँचाती हैं। हमारी गवेशा के अनुसार यह लाभ ईश्वर जीवात्मा को प्रदान करता है यह जानना भी जरूरी है कि वेद मंत्र ईश्वर के द्वारा प्रदत्त व निर्मित है वेदों की कोई भी बात ज्ञान व असत्य नहीं है वेद मंत्रों में असंभव प्रार्थनाएं भी नहीं है जो उसके अनुरूप व्यवहार करने से पूर्णवा सिद्ध न हो वेद की प्रार्थनाएं सत्य व ज्ञान से परिपूर्ण हैं। अतः वेदों में जो कहा गया है वह जीवन में अवश्य प्राप्त होता है अथवा वे सभी लाभ उसको प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति यज्ञ को करता है यह भी उल्लेखनीय है कि यज्ञ को करते समय जब यज्ञ कुंड की मंद होने लगे तो उसमें आवश्यकता अनुसार संविधान रखते रहना चाहिए जिससे हमारी आहुतियाँ तेज व प्रचंड अग्नि से सूक्ष्म होकर वायुमंडल व वा आकाश में दूर दूर तक पहुँचती रहे अब यज्ञ करने की विधि भी जान लेते हैं से पूर्व तथा के पश्चात करने का विधान है। का अर्थ है कि ईश्वर का भली भांति ध्यान कर उसकी स्तुति, प्रार्थना व उपासना करना संध्या की सर्वांगण अति उत्तम विधि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पंच महायोग विधि व संस्कार विधि पुस्तकों में प्रस्तुत की है संध्या के बाद तथा जब सूर्योदय हो गया हो तब अग्निहोत्र किया जाता है सबसे पहले गायत्री का मंत्र का पाठ कर लेना चाहिए जिससे मन यज्ञ करते समय इधर उधर न भाग्य और यज्ञ में ही एकाग्र रहे इसके बाद तीन आचमन अर्थात अल्प मात्रा में जल पीने का विधान है जो आचमन के मंत्रों को बोलकर किए जाते हैं इससे कफादी की निवृत्ति होकर वाणी का उच्चारण शुद्ध होता है इसके पश्चात बाएँ हाथ की अंजलन में जल लेकर दाए हाथ की अंगुलियों से शरीर इंद्रियों के स्पर्श करने का विधान है इस प्रक्रिया द्वारा ईश्वर से इंद्रियों व शरीर के स्वस्थ निरोग व बलवान होने की प्रार्थना है तत्पश्चात आठ स्तुति प्रार्थना व उपासना के मंत्रों का उनके अर्थ को विचार करते हुए या पृथक से बोल कर गायन व उच्चारण करने का विधान है इसके बाद दीपक जलाकर कर उससे कपूर को प्रज्वलित कर यज्ञ कुंड में उस कपूर के अग्नि का आधान मंत्रों को बोलकर किया जाता है जो मात्र पच्चीस से तीस में हो जाता है अग्निधान के बाद चार मंत्रों को बोलकर काष्ट की तीन समिधाए प्रदीप अग्नि पर रखने का विधान है समे के बाद एक ही मंत्र को पांच बार बोलकर घृत की आहुतियाँ दी जाती हैं। तत्पश्चात चारों दिशाओं में जल सिंचन का विधान है यह सभी कार्य पृथक पृथक मंत्रों को बोलकर किए जाते हैं जल सिंचन के बाद घृत की दो आघारा जो आज भागा आहुतियाँ दी, दी जाती है इसके बाद दैनिक यज्ञ की आहुतियाँ दी जाती है प्रात काल की बारह आहुतियाँ एवं सायकाल की भी बारह आहुतियां हैं इनके बाद यज्ञकर्ता यजमान यदि अधिक काहुति देना चाहें तो गायत्री मंत्र को बोलकर देने का विधान है इसके बाद पूर्णाहुति तीन बारो सर्वान व पूर्णवान स्वाह बोलकर की जाती है इससे पूर्व यदि यजमान श्रीष्टा व प्राजापत्याहति देना चाहे तो संबंधित मंत्रों को बोलकर दे सकता है इस प्रकार से दैनिक यज्ञ संपन्न होता है बहुत से लोग प्रातः व साय न कर साल के चार मंत्रों को भी प्रातः काल के यज्ञ में सम्मिलित कर आहुतियां दे देते हैं। इस प्रकार से यज्ञ पूर्ण हो जाता है यज्ञ के बाद हिंदी में यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्जवल कीजिए छोड़ दे छल का पट को मानसिक बल दीजिए यह यज्ञ प्रार्थना भी की जा सकती है और उसके बाद शांति पाठ का मंत्र बोलकर यज्ञ समाप्त हो जाता है यह अग्निहोत्र वैव यज्ञ करने की विधि व विधान है यह भी ध्यान रखना अत्यावश्यक है यज्ञ पूर्णतः अहिंसात्मक कर्म है इसमें किसी प्राणी की हिंसा निषिद्ध है ऐसा होने यज्ञ यज्ञ न होकर पाप कर्म बन जाता है सभी मनुष्य स्वास्थ्य में मुख्यतः ऑक्सीजन है, लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं इससे वायु प्रदूषित होती है मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने प्रयोजन से की गई दूषित वायु को शुद्ध करें इसी प्रकार हम अपने निजी प्रयोजन से वायु सहित प्रकृति को भी प्रदूषित करते हैं हमारा कर्तव्य है कि रोग व दुखों से बचने व अंगों को बचाने के लिए हम वायु जल व प्रकृति को शुद्ध रखें व यज्ञ आदि क्रिया कर सबको शुद्ध करें जो मनुष्य स्त्री व पुरुष ऐसा नहीं करता वे पाप का भागी होता है यज्ञ न करना पाप करना है क्योंकि इससे हमारे द्वारा किए गए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रदूषणों से अन्य प्राणियों को दुख होता है यदि मनुष्य इस जन्म व पर जन्मों में सुखी होना चाहता है तो उसे यज्ञ अवश्य करना चाहिए यज्ञ का अन्य कोई विकल्प नहीं है यदि नहीं करेगा तो कालांतर में परिणाम ईश्वर की व्यवस्था से इसके सम्मुख अवश्य आता है इसके साथ ही यह धर्म अर्थ काम व मोक्ष से भी अनेक प्रकार से भी वंचित हो जाता है धर्म की एक शब्द की एक परिभाषा है सत्याचरण सत्याचरण में माता पिता की सेवा सुश्रुषा सहित प्राणी मात्र पर दया व उनके भोजन का प्रबंध करने के साथ विद्वान अतिथियों की सेवा उनसे सदव्यवहार उनका अन्न धन वस्त्रदान द्वारा सम्मान एवं यथास्म ईश्वर उपासना संध्या व अग्निहोत्र कल्याण के हितैषी सब मनुष्यों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए जो करेगा वह ईश्वर से इन कर्मों का लाभ फल पाएगा और जो नहीं करेगा वे ईश्वरीय दंड का भागी होगा यह हमने बहुत संक्षेप में अग्निहोत्र देव यज्ञ पर प्रकाश डाला है यज्ञ पर बहुत साहित्य उपलब्ध है यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म को कहते हैं इसका अर्थ है देवों की पूजा उनसे संक्तिकरण और सबको पात्रता अनुसार दान देना इसके अनुसार माता पिता आचार्यों व विद्वानों का सम्मान व सेवा सत्कार भी यज्ञ है इनके साथ पर जन कल्याण व प्राणियों का हित करना भी यज्ञ है इसी प्रकार से अपनी सामर्थ्य अनुसार सुपात्रों को अधिक से अधिक दान देकर देश व समाज को समृद्ध, एक अस्व कर्म स्वभाव के अनुसार यथाशक्ति सुख सुविधाएं प्रदान करना भी यज्ञ के अंतर्गत आता है यह मीमांसा एक यज्ञ शब्द से अभिप्राय है द्रव्य मन देवता त्याग का त्यायन श्रोत सूत्र एक दो दो अर्थात जिस कर्म में द्रव्य देवता और त्याग तीनों का सहभाव होता है वह यज्ञ कहता है देवतो तो देशेन्द्र द्रव्य से त्याग यज्ञ पूर्व मीमांसा अर्थात देवता को उद्दिष्ट करके किसी द्रव्य का त्याग करना यज्ञ कहता है यहां त्याग से अभिप्राय है बुद्धिपूर्वक किसी को कोई वस्तु समर्पित करते हुए उस वस्तु से स्वस्वत्व की निवृत्ति करना और जिसे वस्तु दी जा रही है उसका उस वस्तु पर स्वत्व प्राप्त कराना इस परिप्रेक्ष्य में भूजिथा माग्रिध्य काजुर्वेद है चालीस दशमलव एक उस चराचर के ईश्व द्वारा जो भोज पदार्थ प्रदत्त है उन्ही का भोग करो अन्य के धन भोज पदार्थों की आकांक्षा मत करो यज्ञों में देवता उद्देश्य से हव द्रव्य का त्याग अहग्नि में किया जाता है द्रव्य यज्ञों के भेद यज्ञों के दो भेद माने गए हैं श्रौत और स्मार्ट श्रौत यज्ञ से अभिप्राय है कि जिन यज्ञों का साक्षात श्रुति समहिता ब्राह्मण में पठित किसी वचन से होता है वे श्रौत यज्ञ होता है स्मार्ट यज्ञ वह होता है जिनका विधान गृह सूत्र एवं धर्म सूत्रों में मिलता है गृह सूत्रों में प्रधान संस्कार और गृहस्थ उपयोगी कर्मों का विधान है और धर्म सूत्रों में मानव समाज के विभाग विशिष्ट कर्तव्य कर्मों का निरूपण किया गया है इसीलिए गृह और धर्मशास्त्रोक्त कर्मों का श्रुति में साक्षात विधान नहीं मिलता ऋषियों ने इन कर्मों का विधान करके स्मरण किया है स्मरण करने के कारण ये स्मार्ट कहलाते हैं इसीलिए धर्मसूत्र स्मरिति कहते हैं श्रुति और स्मृति में कभी किसी भी प्रकार से यदि विरोध हो तो श्रुति ही प्रमाण मानी जाती है देश विरोधी अनुमानम पूर्व मीमांसा एक तीन दोनों इन दोनों यज्ञों के पुनः तीन भेद हैं नित्य नैमितिक और काम्य नित्य यज्ञ वे हैं जिनका अनिवार्य रूप से प्रतिदिन दोनों समय किया जाना आवश्यक है नित्य यज्ञ है अग्निहोत्र से लेकर सोमांत अग्निहोत्र दर्शम और नमास, चातुर्मास्य और सोमयाग यज्ञ नित्य यज्ञ माने गए हैं डैश आप स्तंभ सूत्र एक, एक एक इनका फल है कि कर्तव्य बुद्धि से क्रियामान होने से इनका फल शुद्धि पूर्वक मोक्ष प्राप्ति है कोई भी कर्म बिना फल के नहीं होता महाभारतकार ने अग्निहोत्र दर्शप पौर्णमास और, और चातुर्मासे को प्राचीन यज्ञ कहा है दर्शन चौमा चग्निहोत्रा च चातुर्मासवासन तेसु धर्म है सनातन म भाषा फो सौ उनहत्तर कर्म व्य है जो गृहहादि दाह होने भीषण भूकंप पाने अतिवृष्टि आदि निर्मित होने पर किए जाते हैं काम्य कर्म व्य है जो ग्राम प्राप्ति पशु प्राप्ति धन प्राप्ति प्राप्ति आदि की कामना से किए जाते हैं अर्थात जिसकी कामना का उदय हो उस समय उनकी पूर्ति के लिए किए जाते हैं इस प्रकार विभिन्न कामनाओं के लिए भिन्न भिन्न पचासों यज्ञ शाखा ब्राह्मण और श्रोत गृह एवं धर्मसूत्र आदि में कहे गए हैं इन सब कर्मों का त्रेता युग में बहुत विस्तार हुआ है ताने त्रेताया बहुदासंत दो एक इन तीनों श्रोत यज्ञों के भी तीन भेद है पाकज्ञ यज्ञ, और पशुबंध पाकज्ञ का संबंध मानव के भोज पदार्थ से है जैसे यवृहल तिल गोधून दुग्धाही घृत आदि इन पदार्थों से हविद्रव्य पुरोडाश चरु आदि को अग्नि पर पकाया जाता है दूसरे यज्ञ सोमयाग है इसमें सोम अथवा तत्थानीय पुते का तृण विशेष होता है तीसरा यज्ञ पशुबंध है यह हव है गौ आजादी पशुओं के बिना यज्ञ संभव ही नहीं है घृित दुग्ध दधि, गोमय आदि इन पशुओं से प्राप्त होते हैं अतः यह यज्ञ है इन तीनों पाक यज्ञ सोमयाग और पशुबंध के साथ साथ भेद है गोपत ब्राह्मण एक जनवरी बारह में पैपला पांच दो आठ एक को मंत्रो तुमको कर करके आचार्यों ने लिखा है, है सप्त यज्ञ सप्त के त्रिवृत सात तंत्रों तीन गुना सात अर्थात इक्कीस भेद हैं इस प्रकार सात पाक्यज्ञ सात सोमयाग और सात अवयज्ञ कुल मिलाकर इक्कीस यज्ञ हो जाते हैं तेनोरथ नानी दतंत्रानवी सुनते एक में कमसुशस्त्र ऋग्वेद एक दो शून्य सात विम स्तुतियों से प्रशंसित होने वाले रुदेव सोमयाग करने वाले प्रत्येक याजक को तीनों कोटि के सप्तरत्न अर्थात 21 प्रकार के रत्नों विशिष्ट कर्मों को प्रदान करें यज्ञ के तीन विभाग हैं हव यज्ञ पाक यज्ञ एवं सोमयज्ञ तीनों के साथ सात प्रकार है इस प्रकार यज्ञ के इक्कीस प्रकार कहज्ञ है इन इक्कीस यज्ञों के नाम गोपत ब्राह्मण में दिए हैं मौस्थाली पाको है। बलिष्ठ पित्री वाजपेयी सप्तम सप्तम सुत्या गोपत ब्राह्मण पाक एक होम, दो प्रातः होम तीन स्थाली पाक चार बलिवैश्व देव पांच और छत पशु खक, एक अग्न दो अग्निहोत्र तीन दश चार पूर्ण मास पांच नव सश्रेष्ठी छ और सात पशुबंध गोमयज्ञ एक अग्निष्टुम दो अति अग्निष्टुम तीन उक्त चार वाजपेय जपेयी अतिरात्र सात अब इनमें प्रथम सात पाक्यज्ञों का संबंध गृह सूत्रों से है अतः ये स्मार्ट यज्ञ हैं इनका मंत्र ब्राह्मण के साथ साक्षात संबंध नहीं है शेष चौदह यज्ञ सात अवैज और सात सोमयाज्ञ का संबंध साक्षात मंत्र ब्राह्मण व श्रोत सूत्रों से है इसलिए ये चौदह यज्ञ श्रौत श्रुति प्रतिपादित है इन इक्कीस नामों का कुछ भिन्न नाम भी अन्य ग्रंथों में उपलब्ध होता है पाकज्ञ का उल्लेख गृह सूत्रों में हुआ है इन सात यज्ञों के अतिरिक्त भी गृह सूत्रों में उल्लेख है कात्यायन श्रोत सूत्र में निर्देश श्रोत्यागो के नाम एक अग्नियाधान चार डॉलर दो अग्निहोत्र चार डॉलर तीन दर्शक पूर्णमास दो डॉलर से तीन डॉलर चार डाण यज्ञ चार डॉलर पांच अग्रह चार डॉलर छ दरवे होम क्रेडिनी आदित्येष टी मिश्रविंदेश पांच डॉलर सात चातुर्मा से पांच डॉलर आठ निरूप पशुबंध छह डॉलर नौ सोमयाग सात डॉलर ग्यारह दस एका बारह डॉलर बाईस ग्यारह द्वादशाह बारह डॉलर बारह शत्रुप द्वादशाह बारह डॉलर तेरह गवामियन तेरह डॉलर चौदह वाजपेयी चौदह डॉलर पंद्रह राजसुय पंद्रह डॉलर सोलह अग्निचियन सोलह डॉलर से सत्रह डॉलर ठग सत्रह सावतरा मनी उन्नीस डॉलर अठारह अश्वमेध बीस डॉलर उन्नीस पुरुषमेध, मेंध डॉलर बीस अभिचार याग बीस डॉलर इक्कीस अहिन अतिरात्र तेईस डॉलर बाईस सत्र द्वाचा सहस्र संवत्सरांत चौबीस डॉलर तेईस प्रवर्ग छब्बीस डॉलर अन्य श्रोत सूत्रों में कुछ युग अधिक यागों का वर्णन मिलता है ब्राह्मण ग्रंथ एक ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति ब्राह्मण शब्द ग्रंथ का वाचक है और यह नपुंसक लिंग में होता है ब्राह्मण वेद भागे ब्राह्मणातेश ए तद ब्राह्मणी तैतरी संहिता तीन सात एक एक ब्राह्मण शब्द में ब्राह्मण मूल शब्द है इससे अन्य करके ब्राह्मण शब्द बनता है ग्रंथ अर्थ में ब्राह्मण शब्द की तीन प्रकार से व्युत्पत्ति दिखाई जाती है एक शतपथ ब्राह्मण सात एक एक पांच के अनुसार ब्राह्मण शब्द का अर्थ मंत्र है ब्राह्म वे अतः वेद मंत्रों की व्याख्या और विनियोग प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं दो शतपथ ब्राह्मण तीन एक चार एक पांच के अनुसार ब्राह्मण शब्द का दूसरा अर्थ यज्ञ है यज्ञ, अतः यज्ञों की व्याख्या और विवरण प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं तीन ब्राह्मण शब्द का एक अन्य अर्थ है पवित्र ज्ञान या यात्मक विद्या अतः जिन ग्रंथों में वैदिक रहस्यों का उद्घाटन किया गया है उन्हें ब्राह्मण कहते हैं इन ग्रंथों में यज्ञों का आध्यात्मिक आधिदैविक और वैज्ञानिक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है सत्यव्रत सामी के अनुसार ब्राह्मण शब्द से प्रोक्त कथित वर्णित अर्थ में अन प्रत्यय करके ब्राह्मण शब्द बनता है आलोचन इसका अभिप्राय है कि ब्राह्मणों द्वारा यह गैश्क व्याख्या रूप में निर्मित ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण नाम कराना चम व्याख्यान ग्रंथ है भट्ट भास्कर का भाष्य तैसन एक पांच एक ब्राह्मण का अर्थ है हम मीमांसा दर्शन का कहना है कि मंत्र भाग या संहिता ग्रंथों के अतिरिक्त वेद भाग को ब्राह्मण कहते हैं शेषे ब्राह्मण शब्द है मीमांसाठ जनवरी उन्नीस इसका अभिप्राय यह है की संहिता भाग में पद्य गद्य रूप में मंत्र हैं उनके अतिरिक्त व्याख्या ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं भट्ट भाष्कर का कहना है कि कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण नामकर्म्र व्याख्यान ग्रंथ है तय भाष्य एक पांच एक वाचस्पति मिश्र ने वर्णीय विषयों का निर्देश करते हुए कहा है की ब्राह्मण उन ग्रंथों को कहते हैं जिनमें निर्वचन निरुक्ति मंत्रों का विविध में विनियोग प्रयोजन प्रतिष्ठान अर्थवाद और विधि का वर्णन होता है नैरुक्ति मंत्र से विनियो है तथा मनुष्य अर्थ में पुलिंग में होता है ग्रंथ अर्थ में इसका विभिन्न स्थलों पर प्रयोग हुआ है जैसे अष्टाध्यायी चार तीन एक शून्य पांच निरुक्त चार दशमलव दो सात शतपथ ब्राह्मण चार छ नौ दो शून्य और त्रेय ब्राह्मण दशमलव दो पांच आदि इसका बहुचंद ब्राह्मणी शब्द का प्रयोग तैत ते दो नौ एक दो एक शून्य एक दो ग्यारह दशमलव एक में प्राप्त होता है अष्टाध्यायी की वृत्ति काशिका, शिका चार फरवरी उन्नीस में अनुब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ है ब्राह्मण सदृशो ऐसी एस ग्रंथ एसन ब्राह्मणम आर्शय ब्राह्मण में भी अनुब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है इसके अतिरिक्त आश्वलायन श्रोत सूत्र और वेदांत श्रोत सूत्रों में भी अनुब्राह्मण ग्रंथों का उल्लेख हुआ है यह अनुब्राह्मण लघुकाय ब्राह्मण ग्रंथ थे इनमें किसी एक अंश की ही विवेचना प्राप्त होती है मंत्र और ब्राह्मणह संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों का स्वतंत्र अस्तित्व है संहिताओं में उपलब्ध मंत्र भाग का कर्मकांड में विनियोग होता है ब्राह्मण भाग मंत्रों के विनियोग में विधि बताता है एक मूल है तो दूसरा उसका व्याख्यान ग्रंथ है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वेद शब्द मुख्य रूप से वैदिक संहिताओं का ही वाचक है ब्राह्मण ग्रंथों का नहीं वैदिक या वैदिक साहित्य में ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषदों का भी समावेश है वेद शब्द का गौण अर्थ वैदिक साहित्य लेने पर ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद कहा जा सकता है इसी गौण अर्थ को लेते हुए मंत्र ब्राह्मण यो वेद नामधेयम आप स्तंभ तीन कहा गया है यह उक्ति संप्रति बहुत प्रचलित हो गई है यह एकांगी प्रयोग है स्वामी दयानंद सरस्वती इसे नहीं मानते इसका अन्य स्थलों में भी बहुत प्रयोग हुआ है आपस्तम्भ श्रोत सूत्र चौबीस जनवरी उन्नीस सौ इकतीस बौद्धायन गृह सूत्र दो कौशिक सूत्र दशमलव तीन तंत्र वार्तिक मार्च 10 और शांक भाषिक वेदांत दशंत मार्च उन्नीस आदि आश्वलायन ने ऋषि और आचार्य में अंतर बताया है तद अनुसार ऋषि मंत्र द्रष्टा होते हैं जबकि आचार्य ब्राह्मण द्रष्टा इन आचार्यों के तीन गण उपलब्ध होते हैं एक मांडू गण दो शांखायन गण तीन आश्वलायन गण कुछ आचार्यों के नाम इस प्रकार है कहोल कौशीत की महाकौशीद की भरद्वाज पैंगण महापैंग शांखायन ऐत्रकल शाकल गार्ग्य सुजात पक्र औ सु शौनक आश्वलाय मंत्रों और ब्राह्मणों में मौलिक भेद है जैसे भाव भेद, रचना भेद विषय भेद और प्रक्रिया भेद इसलिए वास्तविक दृष्टि से ब्राह्मणों को वेद कहना अनुपयुक्त है गौण अर्थ में ही वेद में उसका समावेश संभव है ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा शैली संहिता ग्रंथ की अपेक्षा ब्राह्मणों की भाषा प्रसाद गुण बाहूल्य है भाषा सरस सरल और रोचक है इनमें वर्ण्य विषय की दुर्भता दूर की गई है इनमें लंबे समासों क्लिष्ट पदों और अस्पष्टार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है शैली प्रवाहियों और रोचक है विविध आख्यानों के प्रसंग में शैली की रोचकता दर्शनीय है ब्राह्मण वैदिक और लौकिक संस्कृत को जोड़ने की कड़ी है यज्ञ दार्शनिक एवं गूढ़ प्रसंगों को भी सरस सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है ऋषि और आचार्य में भेदलायन गृह या सूत्र तीन, तीन में ऋषि और आचार्य में भेद किया गया है ऋषि मंत्र दृष्टा को कहते हैं और आचार्य ब्राह्मण ग्रंथों के द्रष्टा या को कहते हैं अतव आश्वलायन गृह में ऋषि तर्पण के साथ ही आचार्य तर्पण का भी उल्लेख है ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है यज्ञ एवं यज्ञ का सर्वागीण विवेचन यज्ञ मानसा के दो भाग है विधि और अर्थवाद एक विधि का अभिप्राय है यज्ञ प्रक्रिया का विषय निरूपण जैसे यज्ञ कब कहां और कैसे किया जाए यज्ञ में कितने ऋत्वेज होने चाहिए प्रत्येक के क्या कर्तव्य हैं? यज्ञ के लिए क्या दो सामान चाहिए यज्ञशाला का निर्माण आदि आपस्तंभ श्रोत सूत्र का कहना है कर्म चोदना ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ विविध यज्ञ रूप कर्मों में मनुष्यों को प्रेरित करते हैं दो अर्थवाद का अभिप्राय है स्तुति यानिंदा प्रतिविध विषय वाचस्पति मिश्र के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों के चार प्रयोजन है एक निर्वस्न शब्दों की निरुक्ति बताना दो विनियोग किसी यज्ञ की किस विधि में किन मंत्रों का पाठ किया जाना चाहिए यह विनियोग के द्वारा ज्ञात होता है तीन प्रतिष्ठान इसका अर्थ है अर्थवाद, यज्ञ की प्रत्येक विधि का क्या महत्व है इसके करने से क्या लाभ है और न करने से क्या हानि है इनको बताना चार विधि यज्ञ और उससे संबद्ध कार्यकलाप का विस्तृत विवरण बताना नैरुक्त मंत्र से विनियोग प्रयोजनम प्रतिष्ठान ब्राह्मण थे शबर स्वामी के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों के दस प्रयोजन हैतु विधेय ब्राह्मण से वीमांसा शब्रभाष्य दो दशमलव दो आठ एक हेतु यज्ञ में कोई कार्य क्यों किया जाता है इसका कारण बताना दो निर्वचना शब्दों की निरुक्ति बताना तीन यज्ञ में निषिद्ध कर्मों की निंदा करना जैसे यज्ञ में असत्य भाषण निषिद्ध है यदि कोई यज्ञशाला में असत्य बोलता हो तो उसकी निंदा करना चार प्रशंसा यज्ञ में विहित कर्मों की प्रशंसा करना जैसे यज्ञ व्य श्रेष्ठ कर्म अर्थात यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है इसलिए अवश्य करना चाहिए इस प्रकार यज्ञ की प्रशंसा करना पांच संशय किसी यज्ञ कर्म के विषय में कोई संदेह उपस्थित हो तो उसका निवारण करना छे विधि यज्ञ कर्म संपूर्ण विधि के अनुसार होना चाहिए कौन सा कार्य पहले किया जाए तथा कौन सा कार्य पश्चात किया जाए इसका विवरण प्रस्तुत करना सात प्रक्रिया इसका अर्थ है कि परार्थक क्रिया परहित या परोपकार वाले कर्तव्य धर्मार्थ कार्य कार्यकूप तालाब आदि बनवाना आठ पुराकल्प यज्ञ की विभिन्न विधियों के समर्थन में किसी प्राचीन आख्यान या ऐतिहासिक घटना का वर्णन करना कल्पना परिस्थिति के अनुसार यज्ञ कर्म की व्यवस्था करना 10. उपमान कोई उपमा या उदाहरण देकर वर्णित विषय की पुष्टि करना ब्राह्मण ग्रंथों में विधि और अर्थवाद के अतिरिक्त उपनिषद का भी प्रतिपादन किया गया है ब्राह्मणों में यज्ञ आदि की आध्यात्मिक दार्शनिक और वैज्ञानिक व्याख्याएं भी प्रस्तुत की गयी है यज्ञ केवल कर्म नहीं है अपितु सृष्टि विद्या का भी प्रतीक है इसके द्वारा सृष्टि के कुल रहस्यो को स्पष्ट किया गया है विषय वस्तु इसके अंतर्गत हम छह प्रकल्पों पर विचार करेंगे एक विधि कर्म विधान विधि से अभिप्राय है कि यज्ञों के अंगों तथा उपांगों के अनुष्ठान की प्रेरणा देना सभी ब्राह्मणों में विधि वाक्यों का उल्लेख विधि अटलकार की क्रिया के द्वारा हुआ है जयसे कुर्यात जुहोती इत्यादि कांड ब्राह्मण छह में अध्वर्यु प्रस्तोता उदगाता प्रतिहरता एवं ब्रह्मा इन पांच ऋत्वीजों के प्रसर्पण की विधि है कि वे एक दूसरे के पीछे एक पंक्ति में मौन रहकर चलें। इसका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए अन्यथा अनिष्ट होगा वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान विधियों पर ही आश्रित है अग्निहोत्र दर्श पौर्णमास राजो में विधि वाक्यों की आवश्यकता है विभिन्न ब्राह्मणों के विधि वाक्यों में कभी कभी एक ही विषय पद परस्पर विरोध भी मिलता है जो शाखा भेद देश भेद याकाल भेद के कारण है दो विनियोग विनियोग से अभिप्राय है कि वैदिक मंत्रों का यज्ञ में उपयोग इसे ही विनियोग कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में अपनी अपनी शाखा की संहिताओं में संकलित मंत्रों का क्रमशः विनियोग बताया गया है कि अमुख मंत्र या मंत्र समूह का इस स्थान पर पाठ हो कहीं कहीं विनियोग मंत्रार्थ के अनुकूल दिया गया है तो कहीं कहीं मंत्रार्थ और विनियोग के बीच कुछ अंतराल प्रतीत होता है ये विनियोग ऋषियों द्वारा ही निश्चित है ब्राह्मण ग्रंथों ने मंत्र के पदों से ही विनियोग की युक्तिमत्ता सिद्ध की है किंतु आजकल सामान्य जनवरी भी इसका विनियोग करने लग गए हैं जो अनर्थक है विनियोग पर क्या पौराणिक और आर्य समाजी सभी अपने अपने मन से विनियोग करने लग गए हैं जो उचित नहीं है दोनों समुदायों में इस समय बहुत से गलत विनियोग किए रहे हैं तीन हेतु तो हेतु से अभिप्राय उन कारणों के निर्देश से है जिसे कर्मकांड की विशेष विधि के लिए उपयुक्त बतलाया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ के विधि विधान के निमित्त उचित तथा योग्य कारण बताया गया है एक उदाहरण देखिए में उद्गाता सदस्य नामक मंडप में ओदम्बर वृक्ष की शाखा का उच्चारण करता है इस विधान का कारण है कि प्रजापति ने देवताओं के लिए ऊर्जा विभाग किया तांड ब्राह्मण 6 चार एक उसी से उदम्बर वृक्ष की उत्पत्ति हुई इस प्रकार उदम्बर वृक्ष का देवता प्रजापति है उदगाता का भी संबंध प्रजापति से ही है इसलिए उद्गाता उदम्बर की शाखा का उच्चरायण का कार्य अपने प्रथम कर्म से करता है इसके अतिरिक्त इस अवसर पर प्रयुक्त होने वाले उच्चरायण मंत्र की भी व्याख्या विस्तार से की गई है इस प्रकार हेतु वचन प्रस्तुत करने से पाठकों को अनुष्ठानों के कारण कसवरिचय का मिलता है तथा समृदिग्ध श्रद्धा का उदय होता है चार अर्थवाद से अभिप्राय है स्तुति और निंदा के वचन यज्ञ के अनुष्ठानों की प्रशंसा या अवैध कर्मों की निंदा करना सो अभिप्राय है अग्निस्टोम की प्रशंसा में कहा गया है कि इसके अनुष्ठान से सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है इससे यजमान इन कार्यों में आकर्षित होते हैं इसी प्रकार निषिद्ध कर्मों की निंदा भी की गई है जिससे यजमान निषिद्ध कर्म न करें अमिध्या वैसन पांच एक आठ एक इस वाक्य के कारण यज्ञ में उत का प्रयोग कभी भूल भी न करें क्योंकि इससे हानि होती है पांच निरुक्ति निर्वचन निर्वचन व्युटपत्ति से अभिप्राय है कि किसी शब्द का विश्लेषण करके उसे संबद्ध क्रियापद से जोड़ना निरुक्ति का आरंभ तो वेदों से होता है किंतु ब्राह्मण ग्रंथों में निरुक्तियां भरी पड्डी हैं आगे चलकर इस विषय पर ग्रंथ ही लिख दिए गए जैसे निरुक्त संप्रति उपलब्ध निरुक्त करता आचार्य व्यास बारम्बार ब्राह्मण ग्रंथों की निरुक्तियों को उदृत कर के लिखते हैं इतिहाज्ञात एक निरुक्ति आचार्य की देखिए आचार्य अकस्मात आचार बुद्धिम इतिवा निरुक्त आख्यान आख्यान से कथा से से कथा कथा है के माध्यम यज्ञ में यजमान को श्रद्धा कराना मुख्य उद्देश्य है इसके अंतर्गत किसी यज्ञ के प्रचलन के क्या उद्देश्य हैं और किसी यज्ञ की क्या विधि है इन्हें स्पष्ट करने के लिए आख्यानों का सहारा लिया जाता है इसके अंतर्गत दो प्रकल्प होते हैं पर और पुराकल्प एक किसी एक व्यक्ति के विषय में मुख्यतः प्रधान श्रोतियों और याज्ञिकों द्वारा किए गए विशिष्ट यज्ञों का या राजाओं के दान आदि का वर्णन करना पर क्रिया है दो प्राचीन युगों के यज्ञ एवं दूसरी कथाओं का विवरण पुराकल्प है पुराकल्प के प्रथम वाक्यों में प्रा यह वाक्य कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथों में छोटे बड़े अनेक आख्यान भरे पड़े हैं देवताओं के द्वारा किए गए प्राचीन यज्ञों का वर्णन इनमें प्रदान है ऐत्रियल ब्राह्मण का शेप आख्यान लोक प्रसिद्ध है यह अपेक्षाकृत बड़ा आख्यान है अन्य आख्यान है पुरोर्वाशी शतपथ ब्राह्मण एक मई ग्यारह जलप्रलय का आख्यान शतपथ ब्राह्मण एक आठ एक वर्णोत्पत्ति आख्यान तांडे ब्राह्मण छह दशमलव एक वाक आख्यान तांडे ब्राह्मण छह मई दस बारह अग्निमंथन अपन शतपथ ब्राह्मण एक छ चार एक पाँच देवासुर्राम ऐत्रिय ब्राह्मण एक अप्रैल तेईस और छह दो एक शतपथ ब्राह्मण तीन एक ब्राह्मण ग्रंथों का महत्व श्रोता या पाठक की दृष्टि से यह अरोचक ग्रंथ है इन्हें साहित्य की कोटि में नहीं रखा जा सकता इसीलिए इसे वैदिक वैदिकमय का ग्रंथ कहा जाता है इतना होने पर भी इसमें बहुत सी सामग्री उपलब्ध है जिसे हम यहाँ विभिन्न प्रकल्पों में दिखा रहे हैं एक यज्ञों का विवरण ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों का बृहद और सर्वांगपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है यहाँ यज्ञों का वैज्ञानिक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है वैदिक यज्ञों को सूत्र रूप में बताया गया है किंतु आगे चलकर कल्पसूत्रों में भी विस्तार से समझाया गया है कल्पसूत्रों का आधार ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है दो व्याकरण और निर्वचना यद्यपि व्याकरण और निर्वचन का उद्गम स्थलविद है किंतु ब्राह्मण ग्रंथों में यह बहुलता से उपलब्ध होता है व्याकरण के तत्वों जैसे काल वचन आदि की विवेचना इन ग्रंथों में उपलब्ध होती है इंद्र प्रथम वह या थे जिन्होंने अव्याकृत वाणी को व्याकृत कर दिया था इसका विवेचन तैत ब्राह्मण में उपलब्ध होता है तीन आख्यानों का स्रोत आख्यानों से वैदिक साहित्य लौकिक साहित्य और पुराण भरे पड्डे है इन सब का आधार ब्राह्मण ग्रंथ ही है ऋग्वेद से पूर्ववाशी का आख्यान लेकर शतपथ ब्राह्मण एक मई ग्यारह में इसे रोचक बनाया गया है ऐ में हरिश्चंद्र का आख्यान आता है इसका आधार भी ऋग्वेद ही है इन आख्यानों को काल्पनिक रूप देकर पुराणों में फैलाया गया है इनसे मतभ्रम भी होता है और सामान्य पाठक इन्हें इतिहास मान लेते हैं जो अनर्थक साबित होता है चार मीमांसा दर्शन का आधार वैदिक कर्मकांड की विवेचना मुख्यतः पूर्व मीमांसा दर्शन करता है इसे बहुत से लोग कर्म मीमांसा धर्म मीमांसा या मीमांसा दर्शन भी कहते हैं इनका आधार ब्राह्मण ग्रंथ ही है ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित विधि वाक्यों को मीमांसा में शास्त्र कहा जाता है जिनसे लक्षित होने वाले कल्याणकारी कर्म धर्म की संज्ञा पाते हैं चौदना लक्षणों अर्थों धर्म मीमांसा सूत्र एक एक दो पांच वैदिक भाषा के विकास का सोपान वेदों से भाषा का प्रारंभ होता है ब्राह्मण ग्रंथों में इसका विस्तार होता है विचार विनिमय का आधार गद्य है ब्राह्मणों में गद्य प्रदान है वैदिक युग की कैसी भाषा थी कैसा व्यवहार होता था आप ब्राह्मणों से ज्ञात कर सकते हैं वे लंबे समासों का प्रयोग नहीं करते थे वाक्य छोटे छोटे होते थे भाषा शास्त्र की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथ बहुत उपयोगी है 6. इतिहास और भूगोल ब्राह्मण ग्रंथों में इतिहास और भूगोल से संबंधित प्रचुर सामग्री मिलती है जैसे कुरू पांचालेश तथा सरस्वती नदी का तट ब्राह्मण ग्रंथों में निर्दिष्ट है जहाँ सरस्वती नदी लुपत हुई है उसे कहते हैं। यमुना के प्रवाह का क्षेत्र कार्पचव कहा जाता था ब्राह्मण, 25 अक्टूबर 23, सरस्वती और द्रिशद्वती नदियों के मध्य भाग तथा उनके संगम की चर्चा भी हुई है शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों में तात्कालिक धर्म एवं संस्कृति की बहुधा चर्चा है राजनीति समाज नैतिकता नारी की महिमा आदि ऐतिहासिक तथ्य इनके अनुशीलन से ज्ञात होते हैं